रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक भाग कृष्णन चंद्रशेखर 1930 से 2004 तक आजकल द्रवस्फिक यानी लिक्विड क्रिस्टल्स अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किए जा रहे हैं मोबाइल फोन से लेकर बड़ी स्क्रीन वाले टेलीविजन तक पहले वाली भारी भरकम कैथोड अब अब लुप्त हो गई है और उनका स्थान अब ने ले लिया लेकोम के क्षेत्र में विकास का श्रेय शिव राम कृष्णन चंद्रशेखर के पथ प्रदर्शक शोधकारी को जाता है लोग प्यार से उन्हें चंद्र पुकारते थे चंद्रशेखर का जन्म 6 अगस्त 1930 को कोलकाता में हुआ उनके पिता अंग्रेज सरकार के लिए काम करते थे। पदोन्नति के बाद वे स्वतंत्र भारत के महालेखाकार बने पिता के तबादलों के कारण परिवार को विभिन्न शहरों में जाना पड़ता था जिसे चंद्रशेखर की स्कूली शिक्षा में विघ्न पड़ता था चंद्रशेखर को ये परिवर्तन अच्छे नहीं लगते थे इसके बावजूद वे अपनी कक्षा में अच्छे अंक लाते चंद्रशेखर एक नामी गिरामी परिवार से थे उनकी माँ सीता लक्ष्मी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सी.वी. रामन की छोटी बहन थी चंद्रशेखर के छोटे भाई पंचरत्नम और बड़े भाई यस भी प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इक्यानवे में, में चंद्रशेखर एमएससी की परीक्षा में नागपुर विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम आए उन्होंने दो स्वर्ण पदक जीते और वहीं से पीएचडी की उसके बाद चंद्रशेखर बैंगलोर आए और वहा उन्होंने नवनिर्मित रामन शोध संस्थान में काम प्रारंभ किया वे अपने विख्यात मामा सीवी रामन के पहले शोध छात्र थे उन दोनों के बीच का संबंध गुरु शिष्य जैसा था न कि मामा भांजे का उसी दौरान एक दिन उनके बड़े भाई प्रोफेसर रामसेशन के घर पर चंद्रशेखर की भेंट अपनी भावी पत्नी इला के साथ हुई चंद्रशेखर को उस समय छोटा सा अनुसंधान अनुदान मिलता था मगर उसमें से भी पैसे बचाकर उन्होंने एक मोटरसाइकिल खरीदी जिसकी पिछली सीट पर इला को बैठाकर वे सैर को जाते इससे वहाँ के रूढ़ीवादी समाज में काफी हलचल मची दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना में चंद्रशेखर को सिर में चोट लगी जिससे जीवन भर वे सिरदर्द से पीड़ित रहे चंद्रशेखर और इला भिन्न भौगोलिक इलाकों से थे और अलग अलग भाषाएं बोलते थे इसलिए विवाह से पहले कुछ समस्याएं अवश्य आई परंतु जल्द ही उनका हल भी निकल आया विवाह के तुरंत बाद चंद्रशेखर को एक वजीफा मिला और वे इंग्लैंड की प्रख्यात कैवेंडिश प्रयोगशाला में शोध करने चले गए वहां उन्होंने स्पटिकोम आरोप एक्सरे प्रकीर्णन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की एक और डिग्री हासिल की